ब्लॉक की एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुब्रमण्यम भारती की कविता यह है भारत देश हमारा चमक रहा उत्तुंग हिमालय यह नगराज हमारा ही है जोड़ नहीं धरती पर जिसका वह नगराज हमारा ही है नदी हमारी ही है गंगा प्लावित करती मधुरस धारा बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल कल धारा सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है अमर ग्रंथ वे सभी, सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है गाएंगे यश हम सब इसका यह है स्वर्णेम देश हमारा आगे कौन जगत में हमसे यह है भारत देश हमारा यह है देश हमारा भारत महारथी गण हुए जहाँ पर यह है देश मही का स्वर्णेम ऋषियों ने तप किए जहां पर यहां है देश जहां नारद के गुंजे मधुमय गान कभी थे यहां है देश जहां पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे यह है देश हमारा भारत पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन यहां है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुण चेतना है महान, महान अति भव्य पुरातन गुंजे का यह गान हमारा है, है क्या हमसा कोई जग में यह है भारत देश, देश, देश हमारा विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे अब न रहेंगे दलित दीन हम कहीं किसी से हीन न होंगे क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न करहित कर्म करेंगे पुण्य भूमि यह भारत माता जग की हम तो भीख न लेंगे मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा यही है कदली चावल अन्न विविध और क्षीर सुधा में लुटा रही है आर्य भूमि उत्कर्ष मई यह गुंजी का यह गान हमारा कौन, कौन करेगा समता महिमा मैं, मैं। यह देश हमारा यहाँ है भारत देश हमारा यहाँ है, है भारत देश हमारा अभी आप सुन रहे थे सुब्रमण्यम भारती की कविता यह है भारत देश हमारा वाचक स्वर भारती परिमल